संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉ. रेणु शर्मा की किताब माटी की गंध से एक निबंध सावन के झूले झूले का सीधा रिश्ता ब्रज से जुड़ जाता है और ऊंचे घने वृक्षों पर मूंछ की मजबूत रस्सी पर लंबी-लंबी पैंगे भरती ग्वाल बालों की तस्वीर उभर आती है कन्हैया की बचपन की क्रीड़ा झूले से शुरू होकर यौनावस्था के राधा के संग झूले पर प्रेम पगी कुछ चिर स्थायी स्मृतियों तक की कथाएं झूले के साथ ही अनुभूत होने लगती हैं। सावन मास के शुरू होते ही माता पिता की लाड़ो रही बिटिया पीहर आकर अपने भाइयों से झूला डालने की जिद करने लगी है जहां भी नजर घुमाओ छोटी डाल से लेकर आम के बागों तक झूले ही झूले दिख पड़ते हैं। ऐसी रस्मो रिवाज से लबरेज ब्रज के छोटे गांव में पली मैं अपने बड़े आंगन में जाने कब से जमे नीम के पेड़ पर झूला डलवा लेती थी सावन की रिमझिम फुहारों के बीच ऊंची पेंगे भरने पर ऐसा लगता था जैसे बादलों के बीच हम किसी कोमल रेशमी डोरी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह फुदक रहे हैं हमारी नीम के पेड़ की डालिया सावन आते ही बांट ली जाती थी जिससे झगड़ा ना हो और पटली पर बैठते ही एक स्वर निकल पड़ता था मेरी पोखरिया में लंबी खजूर झिलमिल झूला पड़े मेरी कौन सी बहन अति दूर बांकू डोला भेजूंगी और जिस बहन से नाराजगी रहती उसी बहन का नाम लेकर गाना आगे बढ़ा दिया जाता ये सोचकर कि वह बहुत दूर चली जाएगी बड़ा मजा आएगा और हम आराम से झूला झूल सकेंगे कभी कभी तो ये सोचकर खुशी होती कि हमें सावन का गीत गाना आता है और माँ से छुपा सावन की मल्हारे नमक किताब खरीद कर लाते और स्वरचित धुन बनाकर काफी रात तक गाने चलते रहते जब सखियों से अच्छे संबंध चल रहे होते तो एक ही डाली पर दो झूले एक साथ डालकर एक दूसरे की पटली में पैर फंसाकर झूलों को जोड़ लिया जाता और शुरू होता झूलने का लंबा सिलसिला इस खेल के लिए हम दिन बांट लिया करते थे तो झगड़े का सवाल ही नहीं उठता था फिर सारे काम झूले पर ही संचालित होते थे स्कूल से लौटते ही थाली में खाना लगाकर झूले पर स्थापित हो जाते और छोटे भाई बहनों पर हुक्म का दौर शुरू हो जाता पाकड़ी जरा पानी ला दे प्लीज प्लीज मेरी थाली रख दे अगर इस बीच माँ फटकार लगा देती तो स्कूल बैग भी झूले पर ही आ जाता और झूलते झूलते होमवर्क पूरा किया जाता रात को घर का काम निपटाकर कर माँ बड़े आंगन में आ जाती और झूले पर बैठ जाती और हम उम्र नंदो के झुंड से घिर जाते देर रात तक घर के कामकाज से लेकर पति की शिकायत तक झूले पर बैठे बैठे हो जाता अगर सुबह जल्दी उठने की चिंता न होती तो माँ कभी वापस कमरे तक न जाता सावन की रातों में औरत स्वयं को एक अलग तरह के बचपन में धकेल लेती है जहाँ उसके बचपन की सहेलियों झूलों शैतानियों के अलावा कुछ नहीं होता माँ भी कभी कभी स्वयं को हम सबसे दूर ले जाने का प्रयास करती थी लेकिन सुबह होते ही फिर चक्रव्यूह में घुस जाती थी झूले की हर पेंग के साथ मन की उड़ाने भी पल पल में बदलती रहती थी सोचती क्या जीवन में फिर कभी इस उन्मुक्तता के साथ झूला झूल पाऊंगी यहाँ तो मेरी ऊंची उड़ानों के साथ कोई बाधा नहीं है एक लंबी श्वास के साथ विचार बदल जाता कभी सोचती क्या मैं दूर चली गई तो सावन का झूला झूलने आ पाऊंगी जाने अनजाने डर से घिर जाती अपनी सखियों के साथ झूले पर की गई दर्द भरी बातें प्यार की बातें चटपटे हास्य से भरी बातें भविष्य की बातें और जीवन के अनसुलझे ताने बने की चर्चा कई रातों तक निरंतर परिचर्चा बनकर चलती रहती जब अपने झूले की रस्सी टूट जाती तो बारिश होने का इंतजार करते क्योंकि उस समय दूसरे साथी का झूला खाली रहता और एक दो बूंद टपकते ही झूले की ओर दौड़ लगा देते कोई फिक्र नहीं रहती कि स्वास्थ्य खराब हो जाएगा या कपड़े भीग जाएंगे लौटने पर माँ की डांट झेलनी पड़ती और चुपचाप सो जाते आज इस बदलती दुनिया में कहीं झूला नहीं दिखाई देता ब्रज भी खुद बदल सा गया है कहीं भी ऊंचे पेड़ के नीचे से सावन की मल्हारे सुनाई नहीं पड़ती मेरे अपने बच्चों के पास समय नहीं उस परमानंद को चखने का मुझे आज भी याद आता है झूला जो मुझे कुछ पल के लिए ही सही स्वर्गीय आनंद दिलाता था कैसे बताया जाए उस अनुभव को ये तो वही बात हुई कि ईश्वर सब में विराजमान है लेकिन जान कोई बिरला ही पाता है आज भी वही सब है लेकिन विद्युत झूलों के मुँह में फंसी बाल टोली उस अमृत को नहीं समझ सकती मैं चाहती हूँ कृष्णा एक बार फिर पृथ्वी पर पधारे और राधा संग झूलों पर आरोप बढ़ाए उस, उस अमे स्नेह युक्त, युक्त सावन, सावन की रिमझिम रसधार से युक्त, युक्त अनंत आकाश को छूने की चाह और अनुभूति को फिर से जागृत कर दे सावन, सावन की झूले को अमृत प्रदान करें अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रेणु शर्मा की किताब माटी की गंध से लिया गया एक निबंध सावन के झूले वाचक स्वर भारती परिमल